नमस्कार मित्रों आज इस वीडियो का टॉपिक है ये महंगाई और रिजर्व बैंक का भ्रष्टाचार कि किस तरह से रिजर्व बैंक के भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई बढ़ती है और उसका उपाय रिजर्व बैंक और फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ये तीन व्यक्ति जिम्मेदार हैं महंगाई के लिए और जो भी महंगाई क アミロキアミリたサーアミーマンタ。ن ن I believe in c a p i t a i b u t k u アミンー、ンナーン और जो बैंक के चेयरमैन और सीनियर ऑफिसर होते हैं, उनको वो 20-30 परसेंट दे देते हैं जितना लोन लिया उसका। और उसकी वजह से और नोट छापने पड़ते हैं, क्योंकि जब लोन नहीं आता, तो और नोट छापने पड़ेगे। डिपॉजिटर्स को तो पैसा चुकाना ही है। और इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है और ल न्यूमेरिकल इनफॉरमेशन है काफी सारा डेटा है मैं डेटा बोलता जाऊंगा पढ़के पर यदि आपके पास उस समय ये किताब खुली हुई है मेरा जो रेफरेंस मटेरियल वो खुला हुआ है यदि तो आपको पढ़ने में और फिलने में ज़्यादा आसानी रहेगी ये है राहुल मेहता dot com slash three zero one dot html मैं रिपीट करूंगा राहुल मेहता dot com Right to recall group proposals to improve RBI, reduce inflation कि किस तरह से हम RBI का भ्रष्टाचार कम कर सकते हैं, reserve bank विनियम को, को सुधार सकते हैं, inflation कम कर सकते हैं और banking system का जो fundamental flow है कि bank है वो हवा में से रुपया पैदा करता है और उसपे भी वो interest charge करता है और उस flow की वजह से permanent एक systemic crisis आती रहती है वो कैसे हम कम कर सकते हैं वो सारा माने चैप्टर 23 में दिया है raulmather.com/301.html से चैप्टर 23 में तो पहले तो रुपया क्या है रुपया क्या है यानी कि रुपये की लीगल डेफिनेशन क्या है इकोनॉमिस वाले कुछ भी उपनाम डेफिनेशन बोलते रहते हैं कि M1, M0, M3, M4 पंद्रह तरह के रुपये उनकी किताब में मिलेंगे मैं यह पूश रहा हूँ और कहा रहा हूँ कि लीगल डेफिनेशन क्या है रूपी as defined by reserve bank of India economist के cash book कोई कानून की किताब नहीं है कोई authority नहीं है वो तो paid economist ने जो जिसने जिता, जिता जिसरी साब से पैसा मिला उसके उसाब से उठपढ़ां बचा उसने उठपढ� उसको बोला जाता है रिजर्वेंट की डेफिनेशन में M3 क्या है कि M3 के पांच कंपोनेंट है रिजर्वेंट की परिभाषा में वो आपको रिजर्वेंट के वेबसाइट पे मिल जाएगा उनका जो वीकली बुलेटिन होता है फोर्टनेटी बुलेटिन होता है उसमें एक तो कि जितना करंसी है आपकी जेब में मेरी जेब में किसी के अलमारी में नोट जितना रिजर्व बैंक में छापा है माइनस जो कि बैंक की तिजोरी में पड़ा है जो रुपया बैंक की तिजोरी में पड़ा है वो एंट्री में अकाउंट नहीं होता क्यों क्योंकि वो ऑलरेडी दूसरे कंपोनेंट में अकाउंट हो गया दूसरा कंपोनेंट कौन सा है पासबुक आपके पास जो भी पासबुक है या तो करंट अकाउ फ्रेश डिपॉजिट प्लस एक्क्यूर्ड इंटरेस्ट, वो ऐड कर लो, वो एक दूसरा कंपोनेंट हुआ, उसके बाद का कंपोनेंट हुआ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जितना कोइंस छापे हैं, कुछ-कुछ कोइंस जो है, जैसे 25 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री छापती है, और मतलब मिंट, मिंटिंग बोलते है और उसके बाद उसमें से एक चीज सब्ट्रैक करना होता है कि जितना कर्ज रिजर्वेंट ने और अन्य बैंकों ने मॉन्ड के द्वारा लिया है वो सब्ट्रैक करना होता है। तो M3 कितना है आज के हिंदुस्तान में अभी के हिंदुस्तान में मेरा जो इनफॉरमेशन है वो थोड़ा सा पुराना है अप्रैल 2010 का है तो कि आर्� प्रति हिंदुस्तानी M3 था, था 64 रुपीस, यानी सारे हिंदुस्तान का करंसी नोट, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, उसके ऊपर एक्यूरेट इंटरेस्ट सिखे, सब मिलाके उस समय की आबादी से डिवाइड करो, उस समय आबादी थी 36 करोड़, तो एक हिंदुस्तानी प्रति हिंदुस्तानी था 64 रुपीस। अप्रैल 20 और आज कितना है, आज की तारीज में करीब 15,000 पर, यानि money supply पिछले 60 साव में कितना बढ़ा, पिछले 60 साव में 730 गुना, 730 परसंट नहीं, 730 परसंट हुआ 7 गुना, लेकिन money supply बढ़ा 730 गुना, और GDP कितनी बढ़ी है, तो government of India का data कहता है कि GDP है वो 5 गुना बढ़ी है, 5 1951 के comparison में और April 2000 के comparison में per capita GDP बढ़ी है 5.2 times और money supply बढ़ा है 730 गुना और इसलिए दाम बढ़ें करें करें 140 गुना एक सिदा सा हिसाब होता है कि money supply growth divided by real GDP growth उतना मैंटाई बढ़ेगी एक या दूसरे या तिस रहते हैं कोई एक कॉमर्टी का दाम 140 बढ़ेगा तो किसी और चीज का दाम 140 बढ़ा हो जाएगा लेकिन मनी सप्लाई बढ़ा और जीडीपी ग्रोथ उससे कम बढ़ा तो आज नहीं तो कल महंगाई बढ़ेगी तो इसमें और ये एकमात्र कारण है जो महंगाई है उसका एकमात्र कारण है कि रिजर्व बैंक एमपी का सप्लाई बढ़ा रही है मतल इश्यूज़ शब्द यूज़ करो, क्रिएटर शब्द यूज़ करना है, जो करो पर मैन्युफैक्चरिंग शब्द बात यूज़ करो, और मैं आपसे को खास में नहीं करूँगा कि आप एम थ्री और रुपये के लिए मैन्युफैक्चरिंग शब्द इस्तेमाल कीजिए कि भाई रिजर्व बैंक ने इतने रुपये का मैन्युफैक्चरिंग किया या � जिसके लिए हम बर्थ शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यूमन के लिए, हम ये नहीं कहेंगे इतने मनुष्यों का उत्पादन हुआ, इतने कहेंगे इतने मनुष्यों का जन्म हुआ। और बाकी चीजों के लिए हमें मैन्युफैक्चरर शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि कैलकुलेटर है, मोबाइल फोन है, कोई कपड़ा है, त जिस तरह से मोबाइल फोन है, कैलकुलेटर है, किताबें हैं, कपड़ा इस तरह से रुपया आर्टिफिशियल एंटिटीज़ ले उसके लिए सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग शब्द यूज़ करना चाहिए। तो कितना रुपया मैन्युफैक्चर किया रिजर्व बैंक ने? प्रति व्यक्ति 47,100। इतना रुपया मैन्युफैक्चर किया सारे ब पिछले पांच-छः साल का हिसाब लीजिए, छः साल यानी या आर्टिकल मैंने लिखा अप्रैल 2010। आप आएंगे सेक्शन इस किताब के सेक्शन 23.2 पे, 23.2 पे मैंने तीन टेबल लिए, तीसरा टेबल है अप्रैल 2004 में हिंदुस्तान की आबाती थी 180 करोड़, अप्रैल 2010 में हो गई हिंदुस्तान की आबाती 188 करोड़। और मैं तीन प्रतिवर्षी रुपया था 18,000 रुपया 2004 में अप्रैल 2004 जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और अप्रैल 2010 में कितना रुपया हो गया 47,000 यानी इतना रुपया उत्पादन किया सारे बैंकों ने मिलके रिजर्वेंस स्टेटमेंट्स सब मिलके कि रुपये और कैपिटल रुपये का सप्लाई हो गया 2.5 टाइम्स यानी रुपी वॉल्यूम बढ़ा 2.5 टाइम्स, जीडीपी सप्लाई बढ़ा 0.5 टाइम्स, यानी चीजों के दाम है वो डबल हो गया, है, है। हो, गया हो सकता है कुछ चीज के दाम 10 बने होंगे हो सकता है कुछ चीज के दाम सिर्फ 50 प्रतिशत या 10-20 प्रतिशत बढ़े जैसे कि गेहूं का दाम तो वो डबल नहीं हुआ गेहूं का दाम कुछ 20 प्रत तो इस तरह से अलग-अलग चीजों में दाम अलग-अलग रेशों में बढ़ेंगे पर ओवरऑल प्राइस इंक्रीज होगा 200 परसेंट तो कि मनी सप्लाई बढ़ाता पिछले छह सालों में 2.5 टाइम्स हुआ था और जीडीपी ग्रोथ हुआ था 0.5 टाइम्स अब शब्द आता है यानि कि महंगाई जो है वो होती है क्योंकि मी थ्री का उत्पादन होता है आप मानते होंगे कि रुपया सिर्फ रिजर्व बैंक मैन्युफैक्चर करता है, ये बात 20% सच है और 80 प्रतिशत झूठ है क्यों, क्योंकि जितना एंट्री आज हमारे बीच है, उसका 20 प्रतिशत रिजर्व बैंक ने उत्पादन किया है और बाकी 80 प्रतिशत दूसरे बैंकों ने उत्पादन किया है स्टेटमेंट को फिन्डिया बैंको करंसी नोट जो है उसका उत्पादन सिर्फ़ रिज़र्व बैंक करती है 500 के नोट, हज़ार के नोट, 20 के नोट उसका उत्पादन सिर्फ़ रिज़र्व बैंक करती है पर एनटी के डेफिनेशन में उसका हिस्सा सिर्फ़ 20 प्रतिशत है बाकी आसी प्रतिशत है वो फिक्स डिपॉजिट स्टॉक बुक, करंट अकाउंट का स्टेटमेंट � どういう意味でしょうか 1951 में अमेंडमेंट करके उस एक्ट को चालू रखा, तो उस एक्ट को मान्यता मिल गई, और उसके आधार पे रिजर्व बैंक ने में एक लिस्ट बनाई है कि कौन-कौन सी बैंकों को हम लाइसेंस दे रहे हैं अरूपी क्रिएशन का, उसको वो शेड्यूल बोलते हैं। लाइसेंस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए उन्होंन तो उसमें से कुछ है तो सरकारी बैंक है लेकिन प्राइवेट बैंक है वो फाइनेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इन सबको ऋणवत देते हैं बड़े पैमाने पे इसलिए उनको आ, रुपी में उठाच्चे निकाल लाइसेंस मिल जाता है तो वो एक भ्रष्टाचार का केस हो गया तो इसमें जो रुपये का उत्पादन कौन करता है तो जो कह प्रति हिंदुस्तानी ये डेटा मैं आपको दे रहा हूँ अप्रैल 2010 का अप्रैल 2010 का डेटा अप्रैल 2010 के डेटा की जो यूआरए है रिजर्व बैंक के वेबसाइट पे जो आपको मिलेगी वो मैंने अपने किताब के सेक्शन 23.2 में दिए 23.2 में पहला जो टेबल है उसका थर्ड लिंक आप देखोगे तो अप्रैल 2010 क रुपये का उत्पादन उसने किया अप्रैल 2019 और प्रति हिंदुस्तानी रुपया कितना था 47,000 M3 और इंडियन M3 था 47,000 और पर इंडियन रुपी करेंसी नोट 500 नौर, 1000 के नोट हजार के नोट सारे मिलाके वो थे 6,400 रुपया यानि कि रिजर्व बैंक का वेबसाइट खुद कहता है और इसमें आप Finance Minister के coins निकाल लीजे, तो प्रती इंदुस्तानी का 92 rupees, वो भी आप निकाल लीजेए, फिर रूपी manufactured by RBI in form of deposit, RBI बहुत आरा से रूपी का उत्पादन करता है, तो currency note चाहती है, और कभी-कभी कुछ bank ने मानलो पुराने note रोटा आए, और को रेजर बैंक उनक तो रिजर्व बैंक सिर्फ उनके खाते में उतना पैसा ऐड कर देती है, उसको बोलते हैं डिपॉजिट इन आरबीआई को, वो भी एक तरह का रुपया हो गया। जिस मिनट उसने बोला कि मुझे रुपया चाहिए, दूसरे दिन तीसरे दिन रिजर्व बैंकों से हजार के 500 के नोट छापे ते लेंगे। तो वो होता है प्रति इंडस्ट्र उत्पादन किया है प्रति इंडस्ट्रियल अप्रैल 2020 और रिजर्व बैंक का दूसरा डेटा कैसा है कि प्रति इंडस्ट्रियल हम्ब्री कितना है रुपया कितना है 47,000 तो अब सवाल आता है 9,000 रिजर्व बैंक ने उत्पादन किया रुपया 47,000 है तो बाकी का 36,000 किसने उत्पादन किया इससे कोई ना कोई एटीट्य どういうことですか パレードパトンキア、プライベートレイキューセンスレイキュー、レジャーベントスペースープミジャーン。一つの problem は、レジャーベントパトンキャッティエ、ウシダサタコジャータ。トスペ、サタベ、カプレオテヘ、コラプションオテヘ、パトンセカン、モアパトラタヘ。キバイ、ラジャーリー、カプラキア、パプリンカッションリー、レジャータキア、ウ फिर इसी तरह से government के अंदर transparency है थोड़ी बहुत उससे पता लग जाता है लेकिन state bank of India या private bank जो रुपे का उत्पादिक कैसे करती है तो वो कैसे करती है दो तरीके एक तरीका है कि वो government को loan पे देती है government bond करें के या दूसरे किसी तरीके से और दूसरा तरीक 東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京0 0 0の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の0 0 0 0京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の0 0 0 0京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京0 0 0 0東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京 अब प्राइवेट में दो प्रकार के लोन हैं एक तो जो छोटे आदमियों को देते हैं जैसे घर का लोन है या तो ऑटो का लोन है या तो छोटे-मोटे किसी को रोजगार के लिए लाख-दो लाख तो लोन दिया उस लोन में, उस में जिस उसमें जिस आदमी को लोन दिया उसका इंडिविजुअल का नाम उसमें एटैच होता है और कुछ-कुछ लोन होते बैंक से वो घर को ऑक्शन कर देगी, ऑक्शन का पैसा बैंक में आ जाएगा। लेकिन जो प्रोजेक्ट लोन होते हैं, वो सिर्फ प्रोजेक्ट प्लान लखा जाता है, और उसके ऊपर 200-500 करोड़ के लोन मिल जाते हैं। अब उस प्रोजेक्ट लोन में पैसा वापस आएगा या नहीं, तो वो जिस आदमी ने प्रोजेक्ट लोन दिया उसक बहुत सारी नाम हासिल करना है, और पैसा हासिल करना है, पावर हासिल करना है, तो वो उद्योग चलाएगा। लेकिन मान लो वो कबाड़ी ताई वाव बिजनेसमैन, ये पैसा लो और चलते बनो, तो वो पांच सौ करोड़ हजार करोड़ का कर लोटिया वो पानी में गया। इतना ही नहीं इसमें जो कुछ और भी होते हैं कि इस हजार के के करो लगभग लोन लेते रहते हैं और जितना लोन मिला उतना पैसा घर भेजिया और उसमें से जो पैसा घर में है उसमें से और रिश्वत देके और लोन लिया और अधिकतर उज्जैन परिधि दोनों काम करते हैं वो फैक्ट्री भी चलाते हैं और साथ साथ में इस तरह के लोन भी लेते रहते हैं जिसमें वो पैसा वापस नही उद्योग चलाया लोन का पैसा वापस छुपा दिया उसे महंगा नहीं पड़ेगा पर जिस आदमी ने लोन लिया पैसा गायब कर दिया या तो घर ले गया वो लोन वापस नहीं करेगा तो, तो जब डिपॉजिटर को तो पैसा चुकाना है स्टेट बैंक को या कोई भी बैंक को डिपॉजिटर को पैसा नहीं चुकाता तो, तो बैंक रुपया आएगी बेंक प्रुण प्रुण प्रुण प्रुण � オスキーは、バレたまねペ、エンテリカ、ウパダミタ。フィル、ロンジュカネワラ、ナチュカネワラ、コイビオ、バラウジュオパティワラ、ショタン、ロンネジュカヤー、アニサムギウナ、メタイペアンバレガ、パアジェット、ロン、ナチュカネキティセオテウ、バラウジュオパティプロキャドア、プロスキャドア、カセオティア、ヤプネ、ドエサンバレア、パーメ、パターサジャー、クローティア、イサンンマットビオ カーガーなスアナビーカーピーセット、ショテアノーネルニッチパイア、یا, キサノゲア。バサーメイはステップキスケイエティアガー、オータクトルコンピーオキエティアガー、イバーバリータクトルコンピーアン、アンニーロガーとのベルペーディフェミシンのケース、バナナプシャナプジャーガー、ウステクトルコンビネー、ファンスメイストクリティ、キサノケ、タクトルギローン、マークカワード、ノーケーディ、タクトルオーマーニキオーディ、トー、バンケーガーディ、 オープンカテーティーとトラクターのパパズオキサンレイアタ、ヤドコヨーリアタトウキサンコキラーペディタ、アントメトトラクターエコノミオトアニワワー、レティン、ナイトラクターネビティタ。トゥキ、イッネサラタクター、サタネネネビティタ、ウスコンピカムナファコモヤタ、ヤニウスバディコンピネ、アフィナスメイスト、プライムミネスウアゲア首リシュアディ、ヤト、スプライムネスクト。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 तो इस तरह से बहुत सारा पैसा सरकार का प्राइवेट में चला गया जब उस उद्योग पर थे ना लोन का पैसा वापस नहीं किया और वो लोन का पैसा वापस ना आने की वजह से फिर डिपॉजिटर को पैसा छुपाना इसलिए सरकार नोट चापती है अब ये जो रुपया का उत्पादन है उससे कैसे वो एक ईमानदार आदमी की वेल्थ कम ह जिसके भी जब में जितना भी रुपया, किसके जब में करोड़ है, किसीके जब में दस रुपया है, और सब मिलाकर हमारा per person रुपया होता है सौ रुपया per person। अब मान लो reserve bank है, वो दस हजार करोड़ या छः दो किसीको दे देती है। तो automatically उस आदमी की purchasing capacity बढ़ गई, और उस आदमी की purchasing capacity बढ़ गई, वो सामान खरीदने जाएगा, उसक アク、e、リルのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビア l サルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアのサルビアの तो ऑटोमेटिकली उसने ज़्यादा तो दूध वाला दूसरे दिन दाम बढ़ा देगा कि भाई इतना सारा दूध भी किया और कस्टमर लाइन में खड़े दे तो कस्टमर दूसरे दिन में चीज के दाम बढ़ा दो यानी जब मनी सप्लाई बढ़ता है तो चीजों के दाम बढ़ते हैं तो जो जो नया रुपया मैन्युफैक्चर हुआ वो वो रिलेटिवली पहले जितना था उसकी कंपरेशन में वो गरीब हो गया, कम अमीर हो गया या गरीब हो गया जो भी बोलो। तो इस तरह से, दूसरी तरह से इसी चीज को देखो, तो जो सौ रुपए का, जो दस हजार रुपए का उत्पादन किया, उसका मतलब क्या हुआ? कि मेरी चेप से आपसी चेप से रिजर्व बैंक ने दस-दस रुपया ल पॉल गुल जाती इसलिए चीना जब भी ना हो इसलिए रिजर्व बैंक के डायरेक्टर ने दूसरी तरह से इनको लूट लिया रिजर्व बैंक के डायरेक्टर ने नोट छाप को इसको दे दिया या तो स्टेटमेंट को विंध्या के चेयरमैन ने एंट्री क्रिएट किया मतलब उसके पासबुक में लिख दिया कि जावेदियर को हम 10,000 र パンチが開いているときに、パンチが開いているときに、パンチが開いているときに、パンチが開いているときに、パンチが開いているときに、パンチが開いているときに、パンチが開いているときに、パンているときに、パンチが開いているときに、パンチが開いているときに、パンチが開いているときに、パンチが開いているときに、パンチが開いているときに、が開いているときに、パが開いているときに、パンチが開いているときに、パンチが開いているときに、パンチが開いているときに、パンチが開いているときに、パンチが開いているときに、パンチがるときているときに、パンチが開いているとに、パン इतने बड़े परिमाण पे कि स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की तिजोरी खाली होने को आए। तो इस वजह से स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने एक लाख रुपया चाप दिया किसी के अकाउंट पे या सौ पर लाख रुपया चाप दे उसकी वजह से भी महंगाई बढ़ेगी और रिजर्व बैंक भी नोट चापे तो भी महंगाई बढ़ेगी क्योंकि मार マーローは、そのは、その時は、その時は、その時は、その時は、その時そは、そのは、のは、のは、ののは、のは、ののののは、ののは、 フリーでいいです。今日は私の言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこととを言とを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うを言うことを言うことを言うことを言う0とを言うことを言うことを言うことを言うことを言を言うことことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うを言うことを言うを言うこととを言を言うことことを言うことを言うことを言うことを なぜなら、このように、このよう o この e うに、このように、このように、このように、のように、このように、このように、このよのよううに、このように、このように、このように、このように、こののように、このように、このように、このように、このように、のように、このように、このように、このように、このように、こののように、このように、このように、このように、こののように、このように、このように、こののように、このように、このように、このよのように、こ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 しかし、この日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日のの日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日のの日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日のの日の日の日の日の日の日の日の日の日のの日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日の日のの日の日の日の日のの日の日の日の日の日の日の日の तो ये मैंने समस्या का वारंट किया कि मंदिर क्यों बढ़ती है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रुपया क्रिएट कर मैन्युफैक्चर करते हैं M3 M3 मैन्युफैक्चर करते हैं और M3 क्यों मैन्युफैक्चर करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे उद्योगपति हैं जो कि लोन ले जाते हैं औ ये 90% झूठ है, 10% सच है, 10% सच क्यों हों क्योंकि population बढ़ी है दो percent और money supply बढ़ा है per year 20 percent वो है average पिछले 10 साल के average बता रहा हूँ पिछले 10 साल में population growth हुआ है कुछ one to two percent और money supply two percent और money supply बढ़ा है about 20 percent तो यदि population growth की वजह से पैसा छानना पड़ता तो दो percent छानना पड़ता फिर दूसरा झूठ ये लोग बोलते ह� GDP बढ़ी इसलिए चापना पड़ा तो कोई GDP बढ़ी 7% और money supply बढ़ा 20% तो तो ये कुछ 60% झूठ हो गया यदि GDP के बढ़ने से money supply बढ़ाया है तो GDP से money supply से 7% बढ़ना चाहिए 8% बढ़ना चाहिए तो तो जी नोट चापने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो लोग loan ले जाते हैं बहुत सारे उद्योगपति हैं वो पैसा � PM से लेखे, PM Finance Minister, Reserve Bank के Director, Reserve Bank के Deputy Director और फिर State Bank of India के Chairman अगर बैकों के Chairman इन लोगों में रिश्वत के तौर पे बढ़ जाता है तो यह उनी समस्या, उपाय, उपाय को मैं प्रपोस करना हूँ, वो है, Right to Recall, Reserve Bank of India, Governor देखोंच यह जो नोट छप रहे हैं, वो Reserve Bank of Governor के signature के बिना � रिजर्व बैंक को इंडिया का गवर्नर RBI है। गवर्नर जब बोलेगा कि नोट छापो तभी नोट छापते हैं। यानी यदि नोट छापने का सिलसिला कम करना हो नागरिकों को तो नागरिकों को नागरिकों की RBI गवर्नर के ऊपर लगान होनी चाहिए। RBI के गवर्नर में डर होना चाहिए कि अगर उसने बहुत ज्यादा नोट छापे तो नागरिक � しかし、このようなことは、このようなことのようなこのようなことは、このようなことのようなーとは、このようなことは、このようなこは、このようなのようなこは、このようなことは、このようなことは、のようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、なは、このこのとは、よなことは、このようなは、このよのとは、このようのこは、は、なのことは、のとうことなと तो मैं बताऊँ इसका कौन सा आर्टिकल, कौन सा क्लॉस अनकंस्टिट्यूशनल है, तो वो बोलेगा कि ये कानून मैंने पढ़ा ही नहीं, बिना पढ़े उन्होंने बोल दिया कि ये अनकंस्टिट्यूशनल है। उसके बाद राइट टू रिकॉल एसबीआई चेयरमैन। एसबीआई वो सरकार का दूसरा हाथ है बैंकिंग सिस्टम में यह दूसरा solution है और जो basic problem हाता है banking system का कि दरादर note चाकते हैं या तो म, म, म, M3 manufacture करते हैं फिर वो RBI वे SBA उसका उपाई क्या है तो कुछ लोग उसका उपाई बलते हैं कि सोना, सोने को currency कर देना चाहिए मैं उसको नहीं मानता क्यों नहीं मानता क्यों कि सोना है � なぜかというと、私たちはこれを買う m とができます、so。これを買うことができます。それを買うことができます。それを買うことができます。それを買うことができます。それを買うことができます。それを買うことができます。それを買うことができます。それを買うことができます。 लेकिन सोना यदि इंडिविजुअल के पास है तो मुझे सोना उसको फिजिकली भेजना पड़ेगा और यदि मुझे बैंक के जरिए भेजना चेक के लिए तो मुझे सोना बैंक में रखना पड़ेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि कल बैंक वाला यदि सारा सोना लेके भाग गया तो आज क्या है कि वर्चुअल करेंसी को भागना इतना आसान नहीं ह どういうことですか 東京の関係は、の関係は、東京の関係は、東京の関係は、東京の関の関係は、東の関ラは、東京ののは、東京の関係は、東京の関係は、東京の関係は、東京の関係は、東の関係は、東の関係は、東京の関係は、東京の関係は、東京の関係は、東京の関係は、東京の関係は、東京の関係は、東京の関係の関係は、東京は、のは、の deposit or lending system जो है उसमें चेंज ला सकते हैं तो क्या क्या मैंने जो proposal दिया है वो citizen's rupee system अभी जो है वो क्या है elite man's rupee system है elite man's rupee system यानि reserve bank का director ता दा, ही करता है या तो SBA का chairman ता ही करता है कि कितने note चपेंगे वगेरा और उनकी मिली बगात होती है वो अंदर अ आरबीआई के सिवा जितने भी बैंक हैं बैंकों पर नोडो वो रुपए का एंट्री का उत्पादन नहीं करेंगे एंट्री का उत्पादन आरबीआई और सिर्फ आरबीआई करेगी ये पहला है हंड्रेड परसेंट मणि भी बोल सकते हो उसके बाद आरबीआई रुपए का उत्पादन तभी करेगी जब मिनिमम फिफ्टी वन परसेंट सिटीजन ने उसको अपोर्न किय कि भाई मैं इतने रुपए का उत्पादन करूँगा मान लो उसने प्रपोज़ल रखे कि मैं आ, दो लाख करोड़ का उत्पादन करूँगा और उसने फिर वो प्लान रखेगा कि दो लाख करोड़ में से इतना पैसा इसको जाएगा इतना पैसा इसको जाएगा इतना पैसा इसको जाएगा इस डिपार्टमेंट को जाएगा इस डिपार्टमेंट को जाएगा どうしても、PM Finance Minister や、r e s a k や、Reserve Bank や、r e s e r v は Bank や、Reserve Bank や、Reserve Bank や、Reserve Bank や、r e s e r e Reserve Bank r e s e r e n k や、r e s e r n k Reserve Bank や、r e r a e a n k n r k a r e e a k e a r a a रुपया पैदा करने की ताकत है, जो decision making authority है वो नागरिक हो जाते हैं। और नागरिक है रिजर्व बैंक का गवर्नमेंट प्लान रखेगा, नागरिक है वो ATM या SMS या पटवारी की कचरी में जाके या उसने रजिस्टर करके अप्रूवल देगा और किसी भी दिन अप्रूवल चेंज भी कर सकता है। अगर ये 51% लोगों का अप्रूवल आता ह� अब दूसरा जो प्रॉब्लम है कि लोन ले जाते हैं और लोन देते नहीं हैं तो उसका मैंने ये प्रपोजल दिया है कि सरकार लोन कुछ एक कैटेगरी में डायरेक्टली इंडिविजुअल को देगी जैसे एजुकेशन लोन है हाउसिंग लोन है वो सीधा इंडिविजुअल को देगी और उसमें 95 परसेंट केस में लोन वापस आ जाते हैं ए तो उसमें मैंने नियम प्रपोज किया है कि जिस आदमी को 100 करोड़ का लोन चाहिए, तो पर पर्सन सरकार सिर्फ पांच लाख का लोन देगी। और जिस आदमी को 100 एक करोड़ का लोन चाहिए, वो 20 गारंटर लेके आए। 20 गारंटर आ जाएंगे, सरकार उसको एक करोड़ का लोन दे देगी। किसी को 100 करोड़ का लोन चाहिए, � मैंने प्रपोज किया है पांच लाख की कि पर पर्सन पांच लाख के लोन मिलेगे और वो तभी जब उस आदमी के पास मिनिमम चार लाख का फिक्स डिपॉजिट है तो वो चार लाख का फिक्स डिपॉजिट है वो एक तरह का शॉरेटी बन जाएगा और सामने सरकार जिस आदमी को सौ करोड़ तक लोन देंगे उसको दे देगी और जो इंटरेस्� तो इसके द्वारा बिना किए हुए लोन नहीं जाएंगे। अब तो इसके द्वारा ये सारे समस्याएं जो मैंने आपको बताई, वो सॉल्व हो सकती हैं। अब कुछ एक गलत वाणियां जो हैं लोगों को बैंकिंग सिस्टम के बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि भाई रिजर्वेंट तो तभी नोट छापेंगे जब उसके पास सोना होगा। तो क्या � मैं कि आपके जो economist के professor है, या तो आप जो भी economist का column पढ़ते हो, अख़वार में, वो सर से महों तक बिका हुआ आजी, कि आप में उसने आपको ये भी नहीं बताया, कि gold reservation का जो law है, वो 1951 में officially abolish हो गया था, मैं आकड़े के तौर पर कहूँ, तो आज प्रती हिंदुस्तानी 9000 र और रिजर्व बैंक के पास सोना सोना कितना है प्रति हिंदुस्तानी सिर्फ एक हजार रुपया रिजर्व बैंक जो वेबसाइट पे पहले पेज पे मैंने जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया है सेक्शन 23.2 में सेक्शन 23.3 में मैंने यूआरएल दी उसमें से दो यूआरएल है वो रिजर्व बैंक के डॉक्यूमेंट पे यार को ले जा� सोने को जो भी पॉर्टोला भाव है वो लगा के आप देख लीजिए कितना कन्वर्शन होता है आपको पता लग जाएगा कि जितने करंसी नोट हैं इसका वन टेंथ ही सोना रिजर्वेंट के पास है मतलब ये गोल्ड लॉ वो 1951-1942 में कमजोर हो गया सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से रिजर्वेंट ने नोट छापनी शुरू कर दी थी ज カノンキャのキー、オーナーのチャペニー、ジップノースケパス、ゴール、プラス、フォーレン、クランシー、コー、リザルバンテ、ボキョン、トゲ、リザルバンテ、ボ、アマリ、ゴー、ミ、カヤン、ラフネキ、エクスンスター、リザルバンテ、キア、シスター、サイキ、アグレーン、ジャン、デー、シューラー、トゲ、アグレー、オキ、カフィサー、パワー、アメリカ、キア、アフナギア、トゲ、トゲ、ユー、シュー、イ、アメリカ、ア、アメリカ、ア、ヨーキ、カフィサー、ヨー、イテ、ヨタニクロー、テ、 もう、アメリカメシフトゲームにする power center を見たことがある。と、うのに、でたき、Hindustan がサシンカセカレー。Hindustan のトーケ、ジャナプレザー、デビカミトウウォーター、オーバーシャトルボス、ジビテ、アシ、マニアタティ、クシロマテテキマケ、クシロマテキウォジビテ、レキンタイナイザコ、サムティタキ、スパシャントルボス、キムリュティオジュピエ、オリシャンカティキ、スパシャントルボス、バーラスメアケ、 बड़े पैमाने पे सेना के अंदर विद्रोह करा सकते ये कुछ समय की कुछ बानियत आयी थी इसलिए अंग्रेजों को लगा कि अब भारत छोड़ना पड़ेगा ऑफिशियली तो किसके द्वारा हम अपना शासन भारत में करे तो दो तीन ऑप्शन थे कि कांग्रेस के द्वारा तो कांग्रेस में उनके टॉप लेवल में बहुत सारे एजेंट थे जैसे � पर कमी ये थी कि कांग्रेस में ग्रासरूट का भी रोल था तो ग्रासरूट में यदि सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे को पीएम बना दिया तो या तो एक जेनरेशन के बाद दूसरी जेनरेशन के बाद जैसे-जैसे नए नेता आएंगे कांग्रेस में उसमें देश के लोग आते जाएंगे यानी विदेशों के एजेंटों का पावर कम हो जाएगा न イエスメイモイタキ、ハサウルテンエクサムガ、ナイロガンヨウォルト、ブリテンコファダニーランゲント、ドエンティティー、ウォノネパサンギキジスケザウォラ、デスペサタカサケエクトティー、アマレ、スプリンコト、ハイコト、ウォレザーベンコフィンギア。スプ ata、イ、ジャッジケラーケジャッジバンティア、ハイコトメイジャッジケラーケジャッジバンティア、ジャッジケラーケジャッジャーケジャッジャーケジャッジャーケジャッジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジ ジャズ・の u n i v a r の University が v の University が Vice-Chancellor の University が Vice-Chancellor の u n i v e r t の University が v i c e c h n の u n i v e t l の u n i v が v i c e c h a n c e l l の University が Vice-Chancellor の University が v i c e n の u n i v e l l e r が v i c e c h r o の u कि रिजर्व बैंक को इंडिया में भी उन्होंने अपने आदमी रखे और एक तरह का दवा दबाव, डायरेक्टली या इंडायरेक्टली प्रधानमंत्रियों के भी रिजर्व बैंक का जो आदमी आएगा वो लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को होना चाहिए या हार्वर्ड तो होना चाहिए तो इसके द्वारा उन्होंने कैसे ये डोमिनेश यदि उसमें राष्ट्रवादी तंत्र है, तो उसको वो रिजर्वेंट में सीनियर पोजीशन मिलेगी नहीं। यदि वो गुलाम मान सकता का है, मनमोहन सिंह जैसे, तो ही उनको रिजर्वेंट में सीनियर पोजीशन मिलेगी। तो रिजर्वेंट है वो कंट्रोल, विदेशों का कंट्रोल, यानी अमेरिका का, ब्रिटेन का कंट्रोल चालू रखने के लिए प्रजा के कंट्रोल में होगा नहीं राइट टू रिकॉल आरबीआई गवर्नर इसको खत्म कर देगा इस पूरे प्लान को पर जो भी प्लान रहा उसकी वजह से ये कानून बना आरबीआई के अंदर कि आरबीआई उतने ही नोट छापेगी जितना उनके पास डॉलर होगा यानी किसी ने एक डॉलर जमा किया तो रिजर्व बैंक पचास सौंपिया छाप ソニーのスタンド1 9ードは、は、そのために、そのために、そのためそのために、たのたに、そのために、そのために、そのたのたののそのそたのそののののの तो एक इतना बड़ा महत्व का सच उसने आपसे छिपाया कि gold standard 1950 में ऑफिशियली अबॉलिश हो गया था तो वो आदमी सच छुपाने वाले झूठा है और उस झूठे को आपको हमेशा के लिए बायपोर्ट कर देना चाहिए उसको बोलो कि भाई इतना महत्वपूर्ण सच आपने हमें बताया नहीं आज से मैं आपको बायपोर्ट कर रहा हू�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 マンタイガー、ドスパリランカー、ノーチャペ、ジサミコノトゥヴィレ、ナイアチャペウェノー、マラマロゲ、ジサミタ、ヤニト、ガリバーニエ、ニチェケアニエ、ジンテ、ポリタルコメント、バンコケアコンテンツコメント、ウンとノー、ナイヴィレ、ヤニト、ボーバーニエ、サンドサン、パスサンバーニエ、ウンコノー、ナイヴィレ、 कि पचेसिंग पावर कम हो गई, वो रिलेटिवली गरीब हो गया। इसका उपाय क्या है? राइट टू रिकॉल आरबीआई गवर्नर, यानि कि पब्लिक आरबीआई गवर्नर को निकाल सके। आराइट टू रिकॉल एसबीआई गवर्नर चेयरमैन, यानि पब्लिक एसबीआई चेयरमैन को निकाल सके। दूसरा, एसबीआई कैन नॉट मैन्युफैक्चर � सिटीजन की अप्रूवल के बाद, यानी 51% पापुलेशन अप्रूव करेगी, उसके बाद ही नोट चपेंगे, और ये कोई महंगा काम नहीं है। पिछले साल M3 सप्लाई बढ़ा था आ, कुछ सात लाख करोड़, सात लाख करोड़ M3 सप्लाई बढ़ा था। यानी हरे काम में पटवारी की कचरी में जाके यसनूं करता है तो खर्चा कितना आएगा? पूरे देश क और यदि ये, ये प्रोसीजर एटीएम और एसीमेस पे आ जाएगी तो खर्चा कम हो जाएगा दो पांच लाख दो पांच करोड़ यानी सात लाख करोड़ का कैश और सात लाख करोड़ का एंट्री का उत्पादन करना या नहीं वो तय करने की प्रोसीजर की कीमत क्या है पांच शेक करोड़ यानी .01 परसेंट भी नहीं हुआ तो इसके द्वारा हम बैंकिंग स जिस आदमी को 100 करोड़ का लोन चाहिए वो दो-तीन हजार गारंटर ले आए, जिसको 10,000 करोड़ का लोन चाहिए वो दो लाख गारंटर ले आए, मतलब कि आपके पास जितने गारंटर होंगे, उस हिसाब से आपको इंडस्ट्रियल लोन मिलेगी, गारंटर नहीं है तो लोन नहीं मिलेगा। तो इसके द्वारा हम आ, ये करेंसी प्रॉब्लम